कहा गया मत भागो और वापस जाओ जहां तुम्हें आशुद्धि दी गई थी और अपने घरों में ताकि तुमसे पूछा जाए